श्री श्रीरामकृष्णकमृत चतुपरच्छेद बलराम गृह शशधरादिभक्ता श्री प्रभो सीयुक्त शशधरो दैयक मित्र सह गृह प्रविष्ट तथा श्री प्रभु प्रणम्य उपबिवेश वेम सर्वे विवाहवासर जागरण कुरस्म कदाबर आगमति पंडित हसती भक्सभा बलराम से पितृदेवस्थित अस्त भिषक प्रताप सगता श्री प्रभु पुनर्वाता श्री रामकृष्ण शशधर प्रति लक्षणं प्रथमतः शांतस्वभा द्वितयत अति मन शून्यस्वभा ज्ञान अन्यानी कानीचन लक्षण सो सन्यासी सविधे त्यागी कर्मस्थले यथा प्रवचन समये सीहतु्य भारा सब रसराज रसपंडि पंडितस्य तथा अमेशा भाष्यम विज्ञा स्वभा चैतन्यदेव दशा बालकवत्न्मादवत् जड़वत् पिशाचवत्लकदशा बालक पुनः बाल्यम पौगंडम यौवनमच पौगंडदशायां चापल्यम उपदेशदान समय युववत पंडित कृदृश्या भक्त स सुप्रापधरस्तः भक्ति तत्व कथा ज्वलत तक्वलिश्वास अपेक्षिता वैष्णवा दैन्य श्रीरामकृष्ण प्रकृत्युसारम भक्ति भक्स भक्तिर्रज भक्तिम भक्ते सत्वम भक् सत्वर एवं भक्तो रहसी प्रीणा सां मशकजालमध्ये ध्याति कोपो सशुद्धस ईश्वरदर्शन से न पुनर्विंब अस्त यहाणुदे सती अवगम्यूर्योदय सेनर्विब भक्ते रजो एशाम भवती, इच्छा ये तंचिछाव पश्यन्तु अहम भक्त स सोडशोपचारे पूजयती क्षौम वसनम वसानो देवृहम गंठे रुद्राक्षमाला मुक्ता मध्ये मध्ये एक सौवर्ण रुद्राक्ष भक्स्तम यहाँ दस्यु सपतन दस्यु धन्यमर्दनयंत्र आदा दस्युतावर्त अष्ट प्रशात्री पुषाधिक्षको भय नास्त मुखे जी लुंठ इती उन्माद इव वद हर हर हर व्योम व्योम जयकाली मनसी अत्यम दाढ़्य ज्वल्विश्वास है शाक्ताश्वास किं सकत्ल नाम दुर्गा सकृद्राम पुनः पापम वैष्णवा अत्य दीनहीन भाव ये केवलं माला मलाजप कुर बलराम पितर प्रति कृत्वा, अत्य क्रंदो वद हे कृष्ण दयस्व अहम अधम अहम पापी एतादो ज्वलिश्वास अपेक्षित यत यम कृतन अस् मन पापम रात्रिन्दिवरीना पुनर्वदी मम पापम आलपन श्री प्रभु प्रेमोन्मत्त सन् गाया अहम दुर्गा दुर्गे वदन मतर्यदी म्रिये अन्ते दीनमीम नारयसी कथम त्या शि नाशा गोब्राह्मण हन्म्रूण सुरापना कौशा ना नारीं एक पातक गणयाम क्षणमी हे पदं गानम मगना, मुखा, केंतु माता ब्रह्मपद्रा शक्नो गान शिवसनाथ सदारंगा आनंदमग्ना सुधापानेन स्खलनोन्मुखा किंतु न स्खति माता गान निशम्य शशर क्रंदती अधर से गायको वैष्णवचरण इधं गाया दुर्गा नाम जप सदा रसने में। दुर्ग मे श्री बिना दुर्गा विना प्रस्राताग मृत्यम वता हरिब्रह्मा द्वादशोपाला दस महाद्या माता दशातारा इदान कथितहंधीय चला चलाता स्थूला सृष्टिस्थित प्रलयास्व विश्वमूल त्रिलोक त्रिलोकजननी लोकता शक्तिस्व मातर्भो तव शक्तिस्वे कतिचन चरणात्मकगान शुवा श्री प्रभुभावा भीष्टो जाता हैीते स्री प्रभु स्वयं गानम आरभे यशोदा नर्तयती श्या वदी नीलमेतीदूप क्व गुहिता कराल वदनी चरन गायती। सुबोल मेलनम यदा अधिक गायक अकपद कौती राी प्रभु सामीस्थो जाता है श्रधर प्रेम्रुव विसर्जन कौती पंचम परच्छेद पुनर्यात्रारथ से पुता सभक्त श्री प्रभो नृत्य संकर्तन श्री समाधि प्रभोसमग्न गानमसी शशधर प्रताप राम दयाल, राम दयाल रामदयालरामन युवक भक्तादेह भक्ता अनेके उपा सी श्रीरामकृष्ण मास्टर महोदय वदती युष्मासु केना वेदो विधेय अशर कि पृछ रामदयाल है शशर प्रति ब्रह्मणोंपकना या शास्त्रे स्थित कल्पना कौती पंडित ब्रह्म स्वयं कौती मनुष्य कल्पना न वैद्य प्रताप कथकल कॉती श्रीरामकृष्ण कथम सके मंत्रण कृत कर्म न कौति तच्छा स इच्छाय कुत स कौतिम प्राशनाय प्राश्नाय उद्यान आगत रुक्च कति वृक्षा कियस्रशाखा कियलपी कियंतरीगणन किृथतर्क विचारेण वस्तुलाभो नैद्य प्रताप तचार न कुया श्रीरामकृष्ण वृथतर्क विचारो न कार्य किंतु सदसद्विचार किम कश्यसी किमक्रोधादे शोक से संडिता सपृथक्विवेकाचार उच्य है श्रीरामकृष्ण आम सदसद विचार सर्वेषिठ पंडित प्रति पूर्व महां महाजना महा आगछा स्म पंडित कि महाजना श्री श्रीरामकृष्ण न महा महापंडिताथो बाह्य भाग से दिवीए आलिंदे सलीह श्रीश्रीजगन्नाथदेवसुभद्रलरा वर्णकुसुम तथा पुष्पल सुशोभितता सी तथा अलंकार नववस्त्र पीतांबर धृतवत बलराम से सात्कूजा निराडंबरा बिहर्जना जानती रथो सवो रथोत्सव इदानिम् श्री प्रभु सभक्ता रथम अभीत आयाति तदलिंदे रथाकर्षण भविष्य श्री प्रभु स्यनदाधृत किणम आकृष्ट अनतर आरेभे नदिया तलमलायते गौरप्रेमणो हिल्लोल नरे गानं येषां हरिनामोच्चारणतो नयनं वर्षति तौ द्वौ भ्रातरौ आगतौ रे श्रीप्रभुः नृत्यं करोति भक्ता अपि तेन सह नृत्यन्ति गायन्ति च कृतको वैष्णवचरणः सम्प्रदायो गीते नृत्ये च योगदानं कृतवान् त्वरितं सम्पूर्णम् आलिन्दं परिपूर्णं जातम् महिला अभी पार्श्वस्थ प्रकोष्ठा प्रेमानंदम आलोक प्रतीयते स्म यीवास मदगौरांग सक्त हरिप्रेमोन्मत्ता सन् नृत्यंवास्ती हृद्वर्ग सव्या पंडित स्यंदनम अभीत अभीत एक नृत्यगीत सदर्शन कौती इदानमें सायंकालो न संप्रा श्री प्रभो पुनरभ्यर्थना प्रकोष्ठ प्रत्याग तथा सभक्त उपष्ट श्रीरामकृष्ण पंडित प्रति अयम नाम भजनानंद संसारिणो विषयानंद सतंते कामने कांचनानंद भजन कुर तदा कृपोदत्ते तदा ब्रह्मानंद शश्रधरो संतह सत श्रृणव पंडिता महाशय के कीदृशे वैयाकु्य सती मनस एवं सारस्यम संज्ञाते श्रीरामकृष्णर्शन यदा अत्यचला तदा व्याकुता समुति गुरुशिष्य ब्रवीति ये ता दर्श कीदशे व्याकुे सी स नित्वा, एक शिष्य जलम कृत्वा धृतवा समुत्थपना परं शिष्य प्रपक्ष तव प्राण कीदृगाचर सबूव सो अवद प्राण अत्यव्याकुला पंडित आम आम तत्स्यम अवगछा श्री श्रीरामकृष्ण ईश्वरे प्रणय अय सार भक्तिरव नदो राम भक्ति अवदत् तव पादपोर यहा सदाशुद्धा भक्ति सैत् तब्या भुवनमोनिया मैं मुग्धो न सम रामचंद्र अवदत् वरातर किंचिवृणु नारद अवदत् न्यम याचे कवल पादपद भक्ति सैत् पंडित प्रस्था ग्रहीष्य श्री प्रभु अवदत अस कृते यान व्यवस्था विधे पंडित महोदय न व्यम स्वयं ग्रीरामकृष्ण सहाय कम तब्मा ध्यान नाती पंडित गमनम आवश्यक नासी संध्यावंदना श्रीरामकृष्णस परमहंसावस्था तथा कर्मत्याग मधुरनाम कीर्तन श्रीरामक मात्र मे सन्ध्या वंदना विलो सन्ध्याद्वारा शारीरमानस शुद्धि विधानम सा अवस्था इधं पुनः नस्ती श्री प्रभु गानतालन आकर्षीत शुच्य चादाय दिव्य गेहे कदा शिष्यसे तय दपत्न्यो प्रणये सती श्याम मातर प्रास्सी शशधर प्रणम्य प्रस्था जग्राहम अहम हशधरसमीप ग आदिष्ट श्रीरामकृष्ण क्व मै तो न उक्त तत् सम्य ग रामह, वार्ता पत्रस्य तापत्र इंडीयन इत्यस्य संपादको कुर्वन श्री ग्रहण कुरी श्रीरामकृष्ण तत्क्रीयतात शृण मम वाचं शुवा तदा नव त्यजतिदीय विषय भूय इछतिष प्रताप इदानम उप श्री प्रभो वद दक्षिणेशर सकदी भुवन धात्रीयान व्यय दात अंगीकृतवती सन्ध्या संप्राता श्री प्रभु जगन्मा कीतन कौती रामनाम कृष्णनाम हरिनाम करती भक्तान शुण्वती एक सुष्ट नाम कीर्तन मधुर्वर्षण इवती अदय बलराम से गृह नव द्वीपाएते बन दीपम अंत वृंदावन एव श्री प्रभु दक्षिणेशरम प्रस्थे बलराम तम अंतपुर नयती जलपान क्यसरे महिला भक्ता अभी तद्दर्शन करी भक्ता बहि अभ्यर्थना प्रकोष्ठे तम अपेक्षंते तथा मिल्ला सकीर्तन श्री प्रभु बहि आगम्योगदद कीतन चलती मम गौ नृत्य नृत्य संगीर्तने श्रीवासंग सभक्वृंद हरिबोल वदन वदन गौरव गदाधर प्रेक्षते गौर से अरुण नयन तो वहति सघन प्रेम धारा हेमा श्री प्रभु अदिकोजन कौती नृत्यतिसङ्कीर्तने शचीनन्दनो नृत्यतिरे मम गौरो नृत्यतिरे प्राणगौरो नृत्यतिरे